धूप में खड़ा ऊँट यह कहानी उस ऊँट की है जो आजीवन अपने मालिक हलीम के लिए मसालों खजूर चांदी और ऊन के बंडल रेगिस्तान के आर पार ले जाता रहा है उसे रेत के टीलों पर चढ़ना पड़ता है थके होने पर भी दौड़ना पड़ता है और घंटों धूप में प्रतीक्षा करनी पड़ती है ऊँट निराशा से भर गया क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन फिर एक दिन पैगंबर आते हैं यह सुंदर कहानी मानवीय संवेदना की विषय में है और इस्लामी हदीस से प्रेरित है धूप में खड़ा ऊंट। लाल सागर के पूर्व में हिजाज पहाड़ियों के दूसरी ओर कहीं एक ऊंट रहता था उसने आजीवन एक व्यापारी हलीम के लिए काम किया था रेगिस्तान के आर पर उसका सामान ले जाया करता था अलह नखलस्तान से जिद्दा के निकट सागर तक वह कई यात्राएं कर चुका था वह ऊंट मसालों खजूर लोबान रेशम चांदी और ऊन से भरे बड़े बड़े बंडल उठाकर ले जाता था यात्रा शुरू करने से पहले उसका मालिक उसे नीचे बैठने को संकेत करता था वह उसकी पीठ पर चढ़ जाता था और सामान से भरे बंडल उसकी पीठ पर बांध देता था फिर ऊंट खड़ा होकर चलना शुरू करता था ऊंट रेत के ऊंचे टीलों पर चढ़ जाता था और उन टीलों की चोटियों के साथ साथ चलता था और फिर धीरे, धीरे धीरे दूसरी तरफ नीचे उतर जाता था उतरते समय कभी कभी लगता था कि वो लड़खड़ा जाएगा और सारा सामान गिरा देगा रेगिस्तान के सपाट हिस्सों में रात होने के समय ऊट का मालिक चिल्लाकर उसे तेज चलने का संकेत देता था ताकि उस जगह पहुंच जाए, जहां उसने अपना सामान जाने में ही था। पहुंचने पर खड़े खड़े जोर से सांस लेता था उसके मुंह पर झाक जम जाती थी फिर वह धैर्य पूर्वक तपती धूप में प्रतीक्षा करता था जबकि उसका स्वामी नीचे उतर कर छाया में बैठकर व्यापारियों के साथ व्यापार की बात करता था वर्षों तक धूप में इस फाति रेगिस्तान में यात्राएं करने के बाद एक दिन अचानक ऊँट को लगा कि उसकी आंखों से पानी बरस रहा था पहले तो ऊँट को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था उसे लगा कि हवा में उड़ती रेत उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसकी आंखों को चोट पहुंचा रही थी लेकिन उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे थे ऊँट स्थिर खड़ा हो गया उसने एक गहरी सांस ली और जोर की आह भरी उसका मालिक उसकी पीठ से उतर नीचे आ गया और उसे खूर कर देखने लगा उसे लगा कि ऊँट थका हुआ और उदास था वह बोला तुम जितना धीरे चलोगे उतनी ही देर बाद तुम्हें पानी मिलेगा इतना कहकर वो उसकी पीठ पर वो उसकी पीठ पर फिर से सवार हो गया बूढ़े ऊँट ने फिर अपनी उदासी हलीम को न दिखाई यद्यपि जब हलीम सो जाता था रात के अंधेरे में ऊँट आहें भरता था अपनी नकेल खींचता हुआ वह रेत पर चलता जाता था वह अपने होठ काट लेता था और ऊपर आकाश में तारों को देखता था वह बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसे लगता था कि वहां ऐसा कोई न था जिसे वो अपने कष्ट और कठोर परिश्रम की कहानी सुना पाता और इसी तरह अगले कुछ महीने वह तपती धूप में रेगिस्तान तपती धूप में रेगिस्तान में यात्रा करता लेकिन रात के समय भटकती नाव सामान रेगिस्तान में चल पड़ता और किसी रेत के टीले के पीछे बैठ वह सुबह होने तक आरता लेकिन उसका मालिक हलीम तो हर रात गहरी नींद सोया करता और दिन में ऊंट पर ऐसे सवार हो जाता जैसे कि कीमती सामान के बंडलों के नीचे कोई ऊँट था ही नहीं और बंडलों पर बैठा वह रेगिस्तान में रहा था। एक एक दिन मदीना मदीना के निकट सौ बगीचों वाला उन्होंने नगर का द्वार पार किया और एक बगीचे में आए जहां ताड़ के पेड़ों की छाया में कई लोग इकट्ठे हो रखे थे हलीम ने ऊट को धकती धूप में एक खंबे से खंभे के साथ बांध दिया फिर वो पेड़ों की छाया में जाकर लेट गया उसने पानी पिया थोड़े खजूर खाए और दूसरे व्यापारियों भ्या, के साथ बात करने लगा बातें करने के बाद उसने रेत इकट्ठी कर एक सिरहाना सा बना लिया और पेड़ों की छाया में लेट कर सो गया अपनी पीठ पर सामान के बंडल उठाए ऊंट अकेला सिर खड़ा रहा कुछ घंटे बीत गए झुलससी धूप में वह धैर्यपूर्वक खड़ा रहा पैगंबर जो सचमें मदीना में रहते थे उस दोपहर सैर करने निकले थे वह उस बगीचे के अंदर आए उन्होंने व्या, व्यापारी को छाया में आराम करते देखा फिर उन्होंने ऊँट को धूप में सिर खड़े देखा उन्होंने दे, उन्होंने देखा कि ऊँट को जिस तरह खंभे के साथ बांध रखा था वो बेचारा मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उदास दिखाई दे रहा था पैगम्बर धूप में चलते हुए सीधा ऊट के पास आए और उन्होंने ऊट की गर्दन को अपने आगोश में ले लिया और ऊँट के लंबे सूखे चेहरे को अपने चेहरे से छुआ उन्होंने ऊँट की हैरान काली आंखों में देखा और उसको अपने कंधे से सहारा दिया ऊट उनके कंधे पर झुक गया और उसके आंसू निकल आए अपने दुख के कारण वह जोर जोर से सुबकने लगा उसका सारा शरीर थरथराने लगा उसी तरह जिस तरह चुपके से रोते हुए जानवर का शरीर थर थरथराता है और फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ ऊट की आंखों से बहते आंसू रेत पर गिरे और न जाने कैसे हलीम के सपने में हलीम के सपने में आगे शीघ्र हलीम ऊट की आंखों के भीतर देख पाने लगा ठंडी छाया में सपने देखते हुए हलीम का दिल उदासी से व्यथित हो गया उसने पहली बार महसूस किया कि ऊँट बहुत थका हुआ था और उसे बहुत गर्मी लग रही थी और जैसा ऊट महसूस कर रहा था वैसे ही हलीम को लगा कि वह अकेला था और आजीवन आज कष्ट झेलता रहा था वहीं लेटे लेटे वह अपने सपने में रोने लगा उधर पैगंबर के कंधे पर सिर रखकर ऊँट भी रो रहा था अंततः जब ऊँट ने रोना बंद किया पैगम्बर थोड़ा पीछे हटे और सोए हुए आदमी को देखने लगे जो अभी भी रो रहा था क्या तुम इस ऊँट के मालिक हो उन्होंने पूछा पैगंबर मैं पेड़ के नीचे लेटे हुए उस आदमी ने कहा लेकिन मायूसी ने उसे घेर लिया उसके मुंह से कोई बोलना निकले और वह कुछ कह नहीं पाया क्या तुम देख नहीं सकते कि ऊट कितना उदास है पैगंबर ने कहा वह आदमी कोई उत्तर ना दे पाए आखिरकार पैगंबर वहां से धीरे धीरे चले गए हलीम को लगा कि उसका चेहरा तप रहा था वह विवल हो गया उसे लगा कि सूर्य की किरणें अनायास अनायास के नुकीले पत्तों के समान उसके चेहरे पर चुप रही थी वो उठकर बैठ गया उसने देखा कि ऊट पैगंबर की ओर देख रहा था अलीम को उसके चेहरे पर आंसू दिखाई दिए। वो ऊँट के पास आया और उसे खोल दिया फिर उसने उसकी गर्दन को प्यार से थपथपाया और कुछ देर चुप छाप उसके पास खड़ा रहा फिर उसने ऊट को पानी पीने के लिए पानी दिया और प्यार से उसे पेड़ की छाया के नीचे ले आया आगे जाने से पहले हम थोड़ा विश्वरा... विश्राम करेंगे उसने धीमे से कहा जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं सवाल